हरे कृष्णा सब बोलिए हरे कृष्णा तो कल कल से नहीं शुरू होगा कल कल से हमारा तीन दिन श्रवण कीर्तन शिविर होगा श्रवण और कीर्तन विष्णु के बारे में एक श्लोक है श्रीमद् भागवत में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम भक्ति नौ प्रकार की भक्ति है जिनमें मुख्य श्रवण और कीर्तन है <coughs> तो आप सब जानते हैं क्योंकि आपका सौभाग्य है कि आप सनातनी संप्रदाय में जन्म लिए है कि मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य है वो काम करना जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा और श्रेष्ठ उपाय है कृष्ण भक्ति कलि का एक मुख्य लक्षण है कि सब लोग बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं आप सब आप पत्रकार सब यहां से दूसरे जागे जाएंगे नहीं वो क्या है मुख्यमंत्री का जन्मदिन आज हाँ तो आप सबों को जल्दी जाना पड़ेगा तो ऐसा है सब लोग इतना व्यस्त रहते हैं खाली भाई सामाना के लिए और इंद्रिय तृप्ति के लिए की लोग तो नहीं समझते कि जीवन का उद्देश्य है विष्णु भक्ति करना तो इसलिए हम प्रयास करते है कृष्ण भक्ति प्रचार करना और इस शिविर का विशेष आयोजन है गृहस्थ भक्तों के लिए उत्तर भारत के गृहस्थ भक्तों जो बहुत व्यस्त रहते है पैसा कमाने के लिए तो जैसे लोग बहुत से लोग दिल्ली से यहाँ आते नहीं वो ट्रैकिंग करने के लिए टाइम पास करने के लिए व्यू देखने के लिए तो ऐसे ये सब गृहस्थ भक्तों आएंगे उनका तीन दिन का छुट्टी श्रावण कीर्तन में जाएगा, जैसे कुछ वास्तविक फायदा होगा तो ये संक्षेप में इस श्रावण कीर्तन शिविर का आयोजन का उद्देश्य है और अगर किसी का प्रश्न हो तो हम जर सूचिए आप सब आमंत्रित हैं तीन दिन में आप पत्रिका है इससे आप आते हैं और इस प्रकार भी सोचिए कि आप पत्र है आप आत्मा है तो पत्रिका होने से ही उद्देश्य से आप आ सकते हैं फोटो खींचने के लिए कुछ लिखने के लिए और आपका खुद का आध्यात्मिक कल्याण के लिए भी आप आ सकते हैं कितने से, कितने सेक्शन रहेंगे इसमें? सत्र दिन भर, भर पांच बजे से आठ बजे सुबह आठ बजे शाम को तक और बीच में प्रसाद वितरण होगा और कुछ विश्राम होगा मुझे ऐसा कुछ करना है सब फोटो वाले के लिए ऐसा <laughs> <laughs> क्या है भक्ति का मतलब क्या शुद्ध भक्ति पूर्ण पूर्ण भक्ति है भगवान कृष्ण का हमेशा स्मरण करना पूरा निमग्न होना तो ऐसे इस शिविर का तीन दिन में भक्तों तो पूरा कृष्ण भक्ति कृष्ण स्मरण कृष्ण कीर्तन कृष्ण कथा पूरा निमग्न होना चाहिए यह हमारा उद्देश्य है oh, अच्छा, आप अनाउंस करो। और सबको देना है नहीं वो आ, ये hmm. तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है इस प्रोग्राम के लिए ये शवन कीर्तन हम इसको शिविर कहते हैं जिसमें हमारे ड्यूटीज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया सभी आते हैं यहाँ पर गुड़गांव, डेली पंजाब के डिफरेंट एरिया से झारखंड से भी हाँ और झारखंड से भी और कुछ गुजरात से भी और जो महाराष्ट्र के शिष्य हैं या जो इंस्पायरिंग रिसाइकल्स हैं तो वो सभी आएंगे यहाँ पर तीन चार और फिर ट्वेंटी को तो हम पब्लिक ओपन कर लेंगे ताकि सभी पब्लिक भी महाराष्ट्र के आ, का और आ, और 25 24-25 25 को भी था है। को भी के था था है है हमने पब्लिक लिए नगर नगर रखा जो से से शुरू तो पूरा कार्यक्रम है नहीं कागज में आ, दूसरे कागज में ये का नहीं वो हरि कीर्तन कीर्तन फेरी ओ अच्छा तो उसके पहले तो सबको फोन से बोलना है न क्योंकि ये स... कुछ नया है शिमला के लिए ऐसा लगता है कि 300 भक्त तो साथ साथ हरी कीर्तन करेंगे रास्ते रास्ते में प्रभात फेरी होते हैं न लेकिन इतने सारे भक्त एक साथ लगते नहीं और बाहर से आने वाले आनंद नंद कीर्तन में आप सब आए हम कीर्तन करते नाचते हैं तो, तो यहां से है, हम है, तो तो से से होते होते हुए और फिर उतर के विकासनगर के अंदर तो नहीं जाएंगे तो पर यहीं से सुबह मतलब ग्यारह बजे हम करेंगे ग्यारह से दोपहर के एक बजे तक लेकिन अगर इनके बारिश होती है वर्षा होती है तो हम उसको शाम को पाँच ऐसी एक बजे पच्चीस और और दूसरा कागज भी है नो फ्रेस है <laughs> <हरीणाँ> <laughs> <गारे>। बार हो है, में पहले भी हो चुका है। मतलब मैं इस का सदस्य हूँ मालूम नहीं कि दूसरा का अच्छा अच्छा तो इसकॉन् श्रवण की शिव है वो पहले बार इस बार और वार्षिक रथ यात्रा ने कहा होता है ना कौन सा संजोली नागा संजोली संजोले में खुश कर करने की खुश है, है? प्रचार केंद्र है कुछ है होने चाहिए क्या है बहुत से लोग आग्रही है पूरा भारत में खास भारत में दुनिया में लोग उत्साही है भक्ति के लिए खास भारत में लेकिन ऐसे डेडिकेटेड उत्सर्गित भक्त कम है गृहस्थ भक्त ज्यादा हो और प्रचार केंद्र चलाने के लिए ऐसे ही ब्रह्मचारी होने चाहिए लेकिन इतना ज्यादा ऐसे ही ब्रह्मचारी भक्त नहीं है यदि आप अभी तक अविवाहित हैं तो सर, एक चीज आप में आ है। सकते हैं मंदिर है उनको भी विरोध सहन करना पड़ा गो बैक इस तरीके कई मंदिरों के ऊपर लिखा गया विदेशों में भी नहीं क्या हिंदू जो है नहीं, आभी इतने, आभी इतने नहीं है इसकोन तो पचास साल ये पचास साल से इसको चलते हो। पहले पहले ऐसे विरोध बहुत कुछ होता अभी तो ऐसे नहीं है अभी विदेश में बहुत से लोग बहुत पसंद करते है इस्कोन का कीर्तन ऐसे हम इतना सा नहीं कुछ दिन पहले बाहरेन में ओ गल्फ बाहरेइन में कीर्तन था सब हिंदू हिंदू लोग लेकिन वो सुल्तान के लिए और पलिस कुछ ऐसे विरोध नहीं था आपत्ति कुछ नहीं था तो ऐसे है तो कृष्ण आते है भगवान कृष्ण आते है यदा यदा अ परित्राणाय या साधु नाम विनाश या था दुष्कृतम तो दुष्कृति लोग हो गए कृष्ण आए और खी था <laughs> रावण था इसलिए राम भगवान आए है तो ऐसे लोग हो लेकिन आजकल हम इतना सफर ऐसा नहीं मिलता है hmm. पहले एक्चुअली वो शब्द हिंदू हम इतना सा नहीं बोलते क्योंकि वो शास्त्रिक शब्द तो नहीं है किसी शास्त्र में वो शब्द नहीं आते क्या है वो आपको मालूम है कि वो अफगानिस्तान वो सब जगह से अरबी लोग तुर्की वो सब लोग आए है और जो लोग तो सिंध नदी के दूसरा प्रांत में रहते थे ऐसे लोग को हिंदू बोलते थे क्योंकि वो सिंधु नदी था और फारसी भाषा में वो सुबह नहीं है इससे हिंदू बोलते ये वो सिंधु का दूसरा प्रांत में सब हि हिंदुस्तान है ऐसा बोला तो शास्त्रीय शब्द है सनातन धर्म hmm. ऐसा लोग बोलते हिंदू <laughs> yeah. तो आपका प्रश्न क्या था मेरा प्रश्न ये था कि आज के समय में सनातन जो हमारी पद्धति है इसका कितना महत्व बढ़ गया विश्व परिदृश्य में शांती। शांती, में शांति शांति? वगैरह। जगत दुनिया में शांति नहीं है अशांति <laughs> बहुत है श्रीमद् भागवत में इसके बारे में एक श्लोक है तो संस्थान राजा सत्यम शोचम क्षमा दया खाल बल राज बलंग स्मृति की कल युग में हर एक दिन में सब सदगुण का ह्रास होते चथश्चानंद सत्यम सोचम क्षमा दया धर्म आयु स्मृति सब कम जाते हैं तो वो स्वाभाविक कल में तो कलीयोग के लिए एक विशेष उपाय है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलाओ नास्त एव नास्त एव नास्त एव गातरण्य था हरि कीर्तन करने चाहिए हरि कीर्तन करने से सब सदगुण रहते और कालीयोग का प्रभाव कम जाते है तो हम प्रयास करते है हरिनाम प्रचार करना काली का प्रभाव बहुत है काली से कृष्णा बड़ा है <laughs> कृष्णा के भक्तों का माध्यम से कृष्णा की प्रकृति होनी चाहिए अभी भी अभी व्यक्ति होने चाहिए hmm. तो ये हमारा प्रचार है सरलता से तो सब हरि कीर्तन करो हरी भक्ति करो और ऐसे आपका खुद का जीवन में शांति आएगी और बहुत विचार है कलयोग का एक मुख्य लक्षण है हिंसा तो भारत में हर एक दिन कितने गायन की घटना है लाख लाख तो हिंसा करने से तो क्या है सबका दिल में जो स्वयं नहीं करते उनका दिल में भी वो हिंसा का प्रभाव आता है और इससे हिंसा, हिंसा होते है प्रतिहिंसा होते हैं तो पाप काम करने से पूरा वातावरण दूषित होता है तो हरि कीर्तन खंड का प्रचार के साथ हम सदाचा के बारे में बोलते सद्धर्म धर्म सिद्धांत शास्त्र के आनसर भगवत गीता श्रीमद् भागवत जैसे आप हिंदू बोलते लेकिन आजकल बहुत हिंदू प्रचारक प्रचार करते है लेकिन शास्त्र के अनुसार नहीं है जो मन में आते है ऐसे कल्पना का अनुसार बोलते तो परम सत्य है वो ज्ञान जो शास्त्र में है तो शास्त्र से शास्त्र के अनुसार प्रचार होना चाहिए हाँ हाँ संकेत पच्चीस सौ ग्यारह ये दूरदर्शन के लिए और सारे जितना लोकल चैनल्स हैं उनके लिए। तो लोगों को पता नो कोद मतलब वो हिमाचल में जागरूक कर स्वामी जी तो ये आपका कार्यक्रम कितने दिन तक चलेगा और इसमें क्या क्या गतिविधियां हैं तीन दिन था या कम है श्रवण कीर्तन शिवे श्रवण कीर्तन विष्णु के बारे में और खास जनता के लिए सब पुण्यशाली शिमला निवासियों के लिए आप परसों मतलब 25 को हरि कीर्तन हरी कीर्तन फेरी लिखा हो जाएगी कहां कहा, इस गति गति गति वेलकम से शुरू होगा शुरू होगा कसमती कसमती से बोलते और फिर विकास अच, अच्छा होगा अब दूसरी बार वो आप सब पता पता है मैं और नहीं उस उद्देश्य के बारे में कहूँगा और जीत है चलिएगा आप एक बार अपना परिचय भी दे दीजिए आप पूछ रहे हैं मेरा परिचाय के बारे में मेरा परिचाय है कि मैं शुद्र जीव हूँ <coughs> भगवान कृष्ण की कृपा से गुरु की कृपा से अभी समझ गए हूँ कि मैं भगवान कृष्ण का सनातन दास हूँ <laughs> तो यहाँ पर शिमला में तीन दिन आयोजित श्रवण कीर्तन शिविर होगा जिसका विषय होगा कृष्ण भक्ति श्रवण कीर्तन विष्णु भगवान के बारे में जीवन का उद्देश्य है आत्म शुद्धि और परम उपाय आत्मशुद्धि का परम उपाय है कृष्ण भक्ति तो हम कीर्तन करेंगे हरि कथा हरी प्रसाद वितरण होगा ये सब होगा तीन दिन में रास्ते रास्ते में हरी कीर्तन फेरी फेरी निकल जाएगी और चौबीस को पब्लिक प्रोग्राम होगा कार्यक्रम होगा सब आमंत्रित है हरे कृष्ण और वो आप कलेक्शन की डिटेल्स वगैरह उनको लेकिन इसमें है